मैंने कुछ बातें कही हैं उस संबंध में कुछ प्रश्न आए थे और कुछ स्वतंत्र प्रश्न भी आए मैंने सुबह कहा कि पृथ्वी पर तीन सौ धर्म थे और इतने धर्म इस बात की सूचना देते हैं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 ठीक बुद्धि युक्त विचारयुक्त और विज्ञानयुक्त दृष्टि को उपलब्ध होंगे उस दिन पृथ्वी पर धर्मों के अलग अलग मंदिर और अलग अलग शास्त्रों की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। एक मित्र ने पूछा है कि इन तीन धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा शायद वो मेरी बात नहीं समझ पाए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 कोई श्रेष्ठ और अस्पृष्ट नहीं होता ये जो 300 सौ संप्रदाय हैं उनका सांप्रदायिक मोह उनका परंपरा का मोह उनका श्रद्धा और विश्वास का मोह उनमें से किसी को भी धर्म नहीं होने देता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 यह हालत वैसी है जिसे एक दिन एक आदमी ने बाजार में जाकर जोर से डंडी पीट दी थी और कह दिया था कि मेरी स्त्री से ज्यादा सुंदर पृथ्वी तो कोई भी नहीं तो बाजार के लोग पूछने लगे ये बताया किसने आपको उसने कहा ये मेरी स्त्री नहीं मुझे बताया कि उसने मुझसे कहा कि उससे ज्यादा सुंदर और पृथ्वी पर कोई भी नहीं बाजार के लोग हंसने लगे और उन्होंने कहा कि तुम्हारी स्त्री तो ठीक कहा लेकिन तुम पागल हो गए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 तब हम इस बात को खोज ही नहीं पाते कि मुसलमान श्रेष्ठ हैं ये कहकर वो ये कह रहा है कि मैं श्रेष्ठ हूं मैं जिस घर में पैदा हुआ जिस जमीन पर जिस धर्म में वो श्रेष्ठ लेकिन चूंकि हम भी उसके इस पागलपन में सम्मिलित हैं उसके अहंकार में हमारे अहंकार की भी तृप्ति है इसलिए कोई इंकार नहीं करता और दुनिया में हजारों तरह के पागलपन चलते चले जाते हैं पेरिस विश्वविद्यालय में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 और उसने कहा कि पेरिस विश्वविद्यालय में फिलॉसफी से श्रेष्ठ कोई विषय नहीं तो ये भी ठीक है और उसने कहा कि फिलॉसफी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैं हूं तो मैं तुमसे कहता हूं कि मुझसे बड़ा आदमी इस दुनिया में कोई भी नहीं हर आदमी ऐसी कोशिश करता है उस पर हंसने की कोई जरूरत नहीं है हम सब भी इसी तरह की कोशिश में लगे रहें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 कभी आपने 300 प्रकार के प्रेम सुने कभी 300 सु प्रकार के सत्य सुने कभी आपने ये सुना है स्वास्थ्य कितने प्रकार के होते हैं बीमारियां हजार प्रकार की हो सकती हैं स्वास्थ्य एक ही प्रकार का होता है मैं एक तरह से बीमार हो सकता हूं आप दूसरी तरह से बीमार हो सकते हैं यह हमारी मौज है बीमार कोई किसी भी तरह से हो सकता है बीमार होने के लाख रास्ते हो सकते हैं जमीन पर जितने आदमी हैं उतने ढंग हो सकते हैं बीमार होने के लेकिन स्वस्थ होने के कोई अलग अलग रास्ते नहीं हैं जब मैं स्वस्थ होंगे और आप स्वस्थ होंगे तो स्वास्थ्य एक ही प्रकार का होगा बीमारियां अलग अलग प्रकार की हो सकती स्वस्थ होने में मैं अलग तरह से और आप अलग तरह से स्वस्थ नहीं हो सकते तो स्वास्थ्य तो एक प्रकार का होगा बीमारियां बहुत प्रकार की हो सकती है हम इतने लोग यहां बैठे हुए हैं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 पहले अपने बीच लड़ने से फुर्सत में ले तो या अधर्म से लड़ने की कोई कोशिश करें अधर्म की ताकत को जिताने वाले लोग आपस में लड़ने वाले धार्मिक लोग हैं और धर्म का क्या संबंध हो सकता है लड़ाई से विभेद से विवाह से कोई संबंध नहीं हो सकता है लेकिन ये अब तक मनुष्य की जीवन में आई हुई दुर्घटना है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 अर्थी दूसरे कंधे पर रख लेते हैं थोड़ी सी बदलाव हो जाती थोड़ा आराम मिल जाता थोड़ी देर बाद दूसरा कंधा दुखने लगता है फिर कंधा बदलने की जरूरत आ जाए कंधे नहीं बदलने हैं और धर्मों में कोई चुनाव नहीं करना है सभी धर्मों को एक साथ चित्त दिला दे दे तो पहली बार वो मुक्ति उपलब्ध होती है जहां से धर्म की यात्रा शुरू हो सके क्योंकि उसके बाद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 प्रेम में तो आज तक दुख जाना ही नहीं प्रेम के अतिरिक्त आनंद को कोई भी नहीं जानता है लेकिन जिनको हम प्रेमी कहते हैं वो दुखी दिखाई पड़ते हैं इससे प्रेम गलत नहीं होता इससे यही पता चलता है कि जिसको हम प्रेम समझते हैं वो प्रेम न होगा प्रेम छोड़ने का सवाल नहीं है प्रेम है ही नहीं यह जानने का सवाल है और प्रेम को पाना है छोड़ के भाग नहीं जाना है कि मामला वैसा है एक गांव में एक बहुत अद्भुत सन्यासी गया वो सन्यासी के पास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 आकाश ही रह जाए कोई दीवार ना रहे, लेकिन खिड़की को बंद मत कर लेना क्योंकि खिड़की से आकाश छोटा दिखाई पड़ता है तो खिड़की बंद करने, दीवार अंदर करने, अंदर बैठ जाए फिर बिल्कुल भी आकाश दिखाई नहीं पड़ेगा। प्रेम अकेला झरोखा है जहां से मनुष्य परमात्मा की ओर उठता है लेकिन प्रेम का झरोखा छोटा है उससे बहुत छोटा सा परमात्मा दिखाई पड़ता है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 प्रेम इतना बड़ा हो जाए कि उसे कोई भी ना रोक सके वो बड़ा से बड़ा होता चला जाए धीरे धीरे सभी उसके घेरे में समा जाए वो सबको पार कर जाए सबके अतीत निकल जाए जिस दिन प्रेम इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी कोई सीमा नहीं रह जाती उसी दिन प्रेम प्रार्थना बन जाता है प्रेम में दुख नहीं है प्रेम की सीमा में दुख है और प्रेम की सीमा तोड़नी है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 दो कारणों से एक तो प्रेम जिसे उन्होंने समझा वो प्रेम नहीं था मोह को प्रेम समझा पजिशन को मालकियत को प्रेम समझा किसी को अपने मुट्ठी में बंद कर लेने को प्रेम समझा किसी को परतंत कर लेने को प्रेम समझा सब तरफ से जिसे प्रेम किया उसके आसपास दीवाल घेर लेने को प्रेम समझा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 प्रेम को एक मुक्तता एक स्वतंत्रता में दिशा और आयाम मिले तो प्रेम निरंतर बड़ा होता चला जाता है बहुत जल्दी प्रेम प्रेमी के पार हो जाता है प्रेमी का अतिक्रमण कर जाता है बहुत शीघ्र वो सारी सीमाओं को छोड़ के ऊपर उठने लगता है और असीम के निकट पहुंचने लगता है लेकिन हम तो उसे बांध के घेरे में रख लेना चाहते हैं जैसे किसी के घर में फूल खिल जाए और वो जल्दी से फूल को अपने घर के भीतर ले जाकर तिजोरियों में बंद कर ले सोचे कि कहीं कोई फूल उसका लेना जाए कहीं किसी की नजर न पड़ जाए उस फूल पर कहीं ऐसा ना हो कि फूल के सौंदर्य का वो अकेला मालिक ना हो कि दूसरे भी उसके देखने वाले हो जाएं दूसरे भी मालिक हो जाएं कहीं उस फूल का आनंद किसी और को ना मिल जाए तो जल्दी से जाके अपनी तिजोड़ी में बंद कर देता है बड़ा खुश होता है बड़ा नाश्ता है तिजोड़ी के आसपास कि मैंने बड़ी उपलब्धि कर ली मैंने एक सुंदर फूल अपनी तिजोरी में बंद कर दिया लेकिन उसे पता नहीं कि जो खुले आकाश में खिला था वो बंद तिजोरियों में मर जाता जो खुले आकाश में खुले सूरज में प्राणवान था वो बंद तिजोरियों में मृत हो जाता है तिजोरी उसकी कब्र है और जब वो चाबी से खोलेगा अपनी तिजोड़ी को तो पाएगा वहां तो वो मर गया जिसे वो बंद कर लाए तब फिर वो रोएगा चिल्लाएगा कहेगा ये बड़ा जंजाल है ये बड़ा दुख है ये बड़ा विरह हो गया ये बड़ी पीड़ा हो गई ये बड़ी चिंता और संताप हो गया तब वो कहेगा कि फूलों को प्रेम करना ही ठीक नहीं फूलों के सौंदर्य को देखना ही ठीक नहीं आंख बंद कर लो फूलों की तरफ कभी फूलों की बगिया में मच जाना निकल जाओ तो पीठ कर लेना ऐसे जगह भाग जाओ जहां फूल ना होते हो जहां प्रेम न होता वो आदमी ये नहीं देख रहा है कि फूल की गलती न कीजिए न फूल के सौंदर्य का कसूर था न फूल को किए गए प्रेम की भूल थी भूल थी तो ये थी कि वो उसका मालिक होना चाह जिसका कभी कोई मालिक नहीं हो सकता बस उस मालकीयत में सारी भूल हो गई उस पोजिशन में सारी भूल हो गई उस परिग्रह में सारी भूल हो गई दुनिया स्वर्ग बन सकती है अगर प्रेम परिग्रह न बने अगर प्रेम मालकीयत न बने तो दुनिया कुछ से कुछ हो जाए लेकिन यह नहीं होता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 जो अज्ञानी को संसार जैसा दिखाई पड़ता है वही ज्ञानी को परमात्मा हो जाता है न तो कहीं कोई संसार है अलग न कहीं कोई परमात्मा है यही जीवन यही पौधे यही पशु यही पक्षी यही कंकड़ और पत्थर जिस दिन प्रेम की पूरी आंख खुलती है परमात्मा में परिवर्तित हो जाती है लेकिन जिन लोगों ने संसार और परमात्मा का विरोध खड़ा किया और जिन्होंने कहा कि परमात्मा को पाना है तो संसार को छोड़ना पड़ेगा उन सबको प्रेम के विरोध में शिक्षा देनी पड़ी क्योंकि प्रेम संसार से जोड़ता है और परमात्मा से जुड़ना है तो प्रेम छोड़ना पड़ेगा एक फकीर एक सुबह अपने झोपड़े के बाहर बैठा हुआ उस गोद में उसके बेटे का लड़का बैठा हुआ था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 उस लड़के ने पूछा और आप मुझसे भी कई बार कहते हो कि मैं तुम्हें भी बहुत प्रेम करता हूं उसने कहा मैं तुम्हें भी बहुत प्रेम करता हूं उस लड़के ने कहा यह कैसे हो सकता है कि आप परमात्मा को भी प्रेम करो और मुझको भी उस बूढ़े को ख्याल आया कि जरूर कोई भूल हो गई उसे उसने उस लड़के को धक्का देकर गोदी से अलग कर दिया उसने कहा कि दूरहट सैतान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 एक गांव के पास से गुजरते थे दोपहर थी गनी और तेज थी धूप और वे एक बगीचे में विश्राम करने को रुक गए वो बगीचा एक वेश्या का बगीचा था अगर क्राइस्ट कोई बने बनाए सन्यासी होते तो वेश्या के घर से कई कदम दूर से ही भाग गए होते कहा वेश्या और कहा सन्यासी लेकिन धूप थी तेज और घनी छाया थी उस वेश्या के भवन के बगीचे में वो विश्राम करने को रुक गए वो वेश्या थी मैगलेन उसने अपनी खिड़की से झांक कर देखा एक बहुत सुंदर युवा एक अपूर्व रूप से शांत व्यक्ति वहां लेटा है छाया उसने ऐसा सुंदर आदमी ही नहीं, नहीं देखा एक सौंदर्य शरीर का भी होता है और एक सौंदर्य उससे भी गहरा और जब वो गहरा सौंदर्य उपलब्ध होता है तो शरीर की क्रूपता भी बह जाती है और भीतर जैसे प्रकाश भी प्रकट होने लगता है उस देश उसने बहुत सुंदर लोग देखे थे वो वेश्या ही थी और उस देश की सबसे सुंदर वेश्या। बड़े सम्राट और बड़े राजकुमार और बड़े धनपति उसके द्वार पर भीख मांगते थे प्रेम की लेकिन आज पहली दफा उसे लगा कि प्रेम की भीक अगर मुझे भी मांगनी पड़े तो मैं भी मांगूंगी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 क्योंकि तुमने कहा तो बात पूरी हो गई तुमने आग्रह किया तो बात पूरी हो ही गई तुमने चाहा तो बात पूरी हो ही गई फिर कभी आऊंगा तो जरूर रुकूंगा मकदलेन को यह बहुत अपमानजनक मालूम पड़ा। उसके द्वार से लोग लौट जाते थे लेकिन वो तो आज तक किसी के द्वार पर गई ही नहीं थी उसकी आंखों में आंसू आ गया और उसने कहा कि नहीं भीतर चलना ही होगा क्या आप मेरे प्रति इतना प्रेम भी प्रकट नहीं कर सकते हैं कि मेरे घर में थोड़ी देर अतिथि हो जाए तो क्राइस्ट ने मकदलेन को कहा मकदलेन बहुत लोग तेरे पास प्रेम करने आए होंगे लेकिन मैं तुझसे कहता हूं कि मेरे अतिरिक्त उनमें से तुझे कोई भी प्रेम नहीं कर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 जो उन्होंने मांगा है मिल जाएगा और प्रेम तुरोहित हो जाएगा और हवा हो और तब प्रेम पीड़ा देता हुआ मालूम होगा अगर नहीं मिलेगा वो जो चाहा गया प्रेम कोई इच्छा नहीं है प्रेम कोई वासना नहीं है प्रेम से बड़ी कोई साधना नहीं है क्योंकि प्रेम है दान वो है बांटना और वो चीजों का बांटना नहीं है वो है हृदय का बांटना स्वयं को बांटना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 उसी अनुग्रह में प्रेम के अनुग्रह में पहली बार प्रार्थना का जन्म होता है और प्रेम के अनुग्रह में ही पहली बार परमात्मा के मंदिर की सीढ़ियां स्पष्ट होनी शुरू हो जाती रविंद्रनाथ मरने को तेज और उन्होंने अपने अंतिम गीतों में एक गीत लिखा है और उस गीत में लिखा है कि हे परमात्मा तेरी पृथ्वी बहुत सुंदर थी और तेरा संसार बहुत अद्भुत था जितना भी मैं प्रेम कर सका उतना मैं आनंद पा सका और अगर मैंने कोई कष्ट पाए तो वो मेरे प्रेम की कमी थी वो तेरे संसार की कमी नहीं थी और मैं तो तुझसे प्रार्थना करता हूं कि मैं मुक्ति नहीं चाहता और मैं कोई मोक्ष नहीं चाहता मैं तो यही चाहता हूं कि तू मुझे इस योग समझना इस योग बनाना कि मैं बार बार लौट के आऊंग तेरे संसार को प्रेम कर सकू वो घड़ी आ जाए एक दिन कि मेरा परिपूर्ण हृदय तेरे संसार के प्रति परिपूर्णता और प्रेम से भर जाए उसी क्षण को मैं जान लूंगा कि मुक्ति मेरे द्वार आ गई प्रेम जिस दिन पूर्ण होता है उसी दिन व्यक्ति पूर्ण मुक्त हो जाता है, प्रेम के विरोध में नहीं है मुक्ति प्रेम में प्रेम के भीतर ही है मुक्ति प्रेम की शत्रुता में नहीं प्रेम के प्रति पीठ करके और चूंकि धर्म ने प्रेम का विरोध लिया इसलिए धर्म संसार को जानने वाला सिद्ध हुआ बनाने वाला नहीं ये पृथ्वी स्वर्ग हो सकती थी ये नर्क हो गई क्योंकि जिस सूत्र से ये स्वर्ग हो सकती थी धर्मों ने उसी का विरोध ले लिया वे उसी के शत्रु होकर खड़े हो गए मैं प्रेम का विरोधी नहीं हूं और मैं मानता भी नहीं कि कोई धार्मिक व्यक्ति प्रेम का विरोधी हो सके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 क्योंकि हजार कांटों में खिला हुआ गुलाब का एक फूल अगर कांटों में भी खिला हुआ है तब भी फूल है और बहुत अद्भुत कांटों के कारण गुलाब को उखाड़ के घर के बाहर मत फेंका कोशिश करना कि कांटों से बिना भी गुलाब का फूल पैदा हो सके बिना कांटों का गुलाब ही होता है बिना कांटों का प्रेम ही होता है लेकिन अगर कांटे न फेंके जा सके तो भी मैं प्रार्थना करता हूं कि फूल को मत फेंक देना क्योंकि वो घर जिसमें कांटों वाला गुलाब है उस घर से बेहतर है जिसमें कोई गुलाब ही नहीं कांटे फेंके जा सकते हैं साथ गुलाब भी फेंक जाता हो तो फिर कांटे भी बचा लेना ले। वे कांटे भी प्यारे हैं जो गुलाब के साथ हैं। हां ये हो सकता है कि कांटों से मुक्त हुआ जा सके और फूल गुलाब का पैदा किया जा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 जब प्रेम असीम को उपलब्ध हो जाता है तो व्यक्ति धन्यता को उपलब्ध हो जाता है वो जीवन की परम उपलब्धि एक अंतिम छोटा सा प्रश्न फिर मेरी बात पूरा करूंगा पांच छह मित्रों ने पूछा है श्रद्धा और विश्वास के लिए जिसके संबंध में शुभ बात की एक मित्र पूछते हैं बुद्धि जहां काम नहीं करती वहां क्या करें वहां कुछ भी मत करें वहां चुप रह जाए बुद्धि जहां काम नहीं करती वहां चुप रह जाएं वहां मौन हो जाए वहां साइलेंट हो जाए इतना सौभाग्य की बात यह है कि कहीं जाके बुद्धि काम नहीं करती तो चुप हो जाए मौन हो जाए वहीं ध्यान शुरू हो जाए लेकिन उन कहते हैं कि जहां बुद्धि नहीं काम करती वहां हम श्रद्धा करेंगे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 कहता है कि शास्त्रों में लिखा है वेद में लिखा है कुरान में लिखा है बाइबल में लिखा है तो क्या झूठ हो सकता महावीर ने कहा बुद्ध ने कहा कृष्ण ने कहा तो क्या गलत हो सकता है? ये बातें कौन कर रहा है ये दलीलें कौन दे रहा है ये गीता बाइबल कुरान का उद्धरण कौन दे रहा है ये बुद्धि नहीं दे रही है? ये कौन दे रहा है बड़े मजे की बात है ईश्वर के पक्ष में जो दलीलें दी जाती है वो बुद्धि की दलीलें नहीं और विपक्ष में जो दलीलें दी जाती है वो बुद्धि की दलीलें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 चले जाइए वो जगह जरूर आ जाएगी जहां बुद्धि अबाक हो जाएगी ठगी रह जाएगी कोई उत्तर न सूझेगा बुद्धि को बुद्धि की सीमा आ जाएगी और बुद्धि कहेगी इसके आगे शून्य है इसके आगे मुझे रास्ता नहीं मिलता है इसके आगे मुझे उत्तर नहीं मिलता आ गई वो जगह जहां बुद्धि के ऊपर उठा जा सकता है लेकिन वहां अगर फिर विश्वास पकड़ लिया तो फिर आप वापिस अपने घर में लौट आए फिर अपने घेरे में आ गए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 जब तर्क व्यर्थ हो जाते हैं और तर्कों से कुछ भी खोजे नहीं मिलता तब फिर अतर्क में प्रवेश होता है लेकिन वो प्रवेश श्रद्धा में प्रवेश नहीं है वो प्रवेश फेथ और बिलीव में प्रवेश नहीं है वो प्रवेश तो ज्ञान में प्रवेश है वह प्रवेश तो साक्षात्कार में प्रवेश है वह प्रवेश तो परम सत्य का सीधा साक्षात्कार है कुछ मित्रों ने पूछा है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 उसी दिन कोई बड़ी विराट शक्ति आपका सहारा बन जाएगी और आपका आपके हाथ में हाथ आ जाएगा और आप आगे बढ़ जाएगी एक छोटी सी घटना से आपको समझाऊ कृष्ण एक दिन भोजन करने बैठ गए हैं और रुक्मणी पंखा जलती है और वो भोजन कर रहे हैं फिर बीच में थाली छोड़कर भागने लगे हैं तो रुक्मणी ने कहा आप कहां जाते हैं क्या हो गया कृष्ण ने कहा कि अभी मतरो को मैं लौट के बताऊंगा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 ष्ण का वो बात खत्म हो गई मेरा एक प्यारा एक गांव की सड़क पर भीख मांग रहा है उसे बच्चे पत्थर मार रहे हैं गांव के लोग उसे सता रहे हैं वो खड़ा हुआ हंस रहा था और गीत गाए जा रहा था उसके मन में जरा भी क्रोध नहीं था उसके मन में जरा भी प्रतिरोध नहीं था वो पत्थर खा रहा था उसके माथे से खून टपक रहा था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 इस कहानी को ऐसा मत समझ लेना कि घर में आप कृष्ण भगवान की मूर्ति रख के बैठ जाओ कहें कि आओ सहारा दो बच्चा बीमार है ये मैं नहीं कह रहा हूं कि बच्चे को चेचक निकली है तो चलो इलाज करो भगवान आके कि हम मुकदमा ना हार जाएं इसमें कुछ सहायता करो ये मैं नहीं कह रहा हूं ये कहानियां इतिहास नहीं है यह कहानियां पैदल से यह कहानियां सब प्रबोध है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 क्या सत्य है मुझे पता नहीं क्या परमात्मा है मुझे पता नहीं क्या मार्ग है मुझे पता नहीं मुझे कुछ भी पता नहीं मैं निपटा ज्ञानी हूं मैं बेसहारा हूं मैं सब छोड़कर खड़ा हो गया हूं ऐसी टोटल हेल्पलेसनेस जब पैदा होती है ऐसी पूर्ण बेसहारा स्थिति जब पैदा होती है तब तब उस परम शक्ति का सहारा मिलना शुरू हो जाता है बुद्धि जब बेसहारा होती है तो समाधि की झलके आनी शुरू हो जाती है। लेकिन विश्वासी की बुद्धि और अविश्वासी की बुद्धि कभी भी बेसहारा नहीं होती उसके हाथ में गीता है कुरान है कृष्ण है बुद्ध है महावीर है सब है और वो सब का सहारा लिए खड़ी है जो आदमी किसी का सहारा लिए खड़ा है वो परमात्मा को वंचित कर रहा है कि वो उसे सहारा दे दे जो आदमी किसी के पीछे चल रहा है वो परमात्मा को मौका नहीं दे रहा कि उसका साथी हो जाए जो आदमी अपने विश्वास किए बैठा है वो मौका नहीं दे रहा उसकी चेतना को कि चेतना बुद्धि का अतिक्रमण कर जाए फिर वो रोता रहे चिल्लाता रहे भजन करे कीर्तन करे मंदिरों में जाए मस्जिदों में जाए चरणों में झुके गुरुओं के कहीं भी कुछ नहीं होगा जीवन उसका पूरा व्यर्थ जाएगा जब तक वो ये ना जान ले कि मैं अपने ही सहारे खोज रहा हूं तब तक, तक कोई सहारा नहीं मिल सकता एक बेसहारा होने का भी अपना सहारा है ना कुछ हो जाने का भी अपना अपना सब कुछ हो जाने का मार्ग है सब छोड़ देने का भी एक अद्भुत भूमि को उपलब्ध करने का द्वार है जहां सब उपलब्ध हो जाता है तो मैं जो जोर दे रहा हूं कि सब तरह के बुद्धि के सहारे छिन जाए वो इसलिए ताकि बुद्धि का अतिक्रमण हो सके बुद्धि के अतिक्रमण के बिना सत्य का कोई अनुभव नहीं इस संबंध में और आने वाली दो दिन की चर्चाओं में बात स्पष्ट हो सकेगी कुछ प्रश्न रह गए उन पर मैं कल आपसे बात करूंगा मेरी बातों को इतनी शांति इतने प्रेम से सुना उससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूं और अंत में इस सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं मेरे प्रणाम स्वीकार